पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र प्रचास संगति इस प्रज्ञा का फल अगले सूत्र में बतलाते हैं तज्जह संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला संस्कार अन्य सब व्युत्थान के संस्कारों का बाधक रोकने वाला होता है व्याख्या समाधि से पूर्व चित्त केवल व्युत्थान के संस्कारों से ही संस्कृत होता है फिर जब समाधि की अवस्था में जो उसको अनुभव होता है उसके भी संस्कार पड़ते हैं ये संस्कार व्यथान के संस्कारों से बलवान होते हैं क्योंकि समाधि प्रज्ञा व्यु व्युत्थान की प्रज्ञा से अधिक निर्मल होती है उसकी निर्मलता में पदार्थ का तत्व अनुभव होता है जितना तत्व का अनुभव होता है उतने ही उसके संस्कार प्रबल होते हैं इन संस्कारों की प्रबलता से फिर समाधि प्रज्ञा होती है इस समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न हुए संस्कार व्युत्थान के संस्कारों और वासनाओं को हटाते हैं व्युत्थान के संस्कारों के दबने से उनसे उत्पन्न होने वाली वृत्तियां भी दब जाती हैं उन वृत्तियों के निरोध होने पर समाधि उत्पन्न होती है इससे समाधि प्रज्ञा समाधि प्रज्ञा से फिर समाधि के संस्कार इस प्रकार यह चक्र लगातार चलता रहता है यहां तक कि निर्विचार समाधि उपस्थित हो जाती है फिर निर्विचार समाधि से रितंभरा प्रज्ञा का लाभ होता है उस प्रज्ञा से निरोध संस्कार होता है निरोध संस्कार से फिर रितंभरा प्रज्ञा का प्रकर्ष उस प्रज्ञा से फिर निरोध संस्कार का प्रकर्ष इस प्रकार लगातार चक्र से निरोध के संस्कार पुष्ट होकर हो व्युत्थान के संस्कारों को सर्वथा रोक देते हैं शंका जब समाधि प्रज्ञाजन्य संस्कार विद्यमान ही रहते हैं तब ये संस्कार चित्त को अधिकार विशिष्ट क्यों नहीं करते क्योंकि जो चित्तवासना जनित संस्कारों से युक्त होता है वह जन्मादि दुख देने की योग्यता वाला होने से अधिकार विशिष्ट कहा जाता है समाधान यद्यपि संस्कार विद्यमान रहते हैं तथापि वे संस्कार क्लिक छय के हेतु होने से चित्त को अधिकार विशिष्ट नहीं करते प्रत्युत चित्त को अधिकार से रहित करते हैं क्योंकि जो संस्कार क्लेशादि वासना से उत्पन्न होते हैं वे ही संस्कार चित्त को अधिकार विशिष्ट करते हैं न कि ऋतंभरा प्रज्ञाजन्य भाव यह है कि चित्त का दो कार्यों में अधिकार है एक शब्द रूप रसादि विषयों का पुरुष को भोग देना दूसरा विवेक्याति उत्पन्न करना उनमें भोग हेतु क्लेशादि वासना जनित संस्कार विशिष्ट चित्त भोगादि अधिकार वाला होता है और समाधिजन्य संस्कार से क्लेश संस्कार रहित हुआ चित्त विवेक ख्याति अधिकार वाला कहा जाता है इन दोनों में से पहला ही अधिकार योग का हेतु है न कि दूसरा विवेक ख्याति के उदय होने से भोगाधिकार की समाप्ति हो जाती है क्योंकि विवेक ख्याति के उत्पादन पर्यंत ही चित्त की चेष्टा रहती है इसके पश्चात नहीं रहती